ओम शांति शांति शांति, शांति। कल जो समाज समझते समझना है ना समास के में ना नहीं। तर्द्धु नहीं। तर्द्धु नहीं। तो विशुद्ध सदगुण में समास है यहाँ पर सद्गुण में समास समझे ना ते गुणा कर्मदारे समाप्त हो जाएगा तो क्या बन जाएगा सदगुण हाँ संतुणाह सद सद नाम ओघा यशा करते प्रवाह राशि सदगुणों का प्रवाह है जिसमें उस परमात्मा को क्या देंगे सदगुण परमात्मा को क्या देंगे तो यहाँ तो सदगुण है ना सद्गुण का क्या अर्थ है कल्याण गुण कल्याण कारक गुण कैसे गुण है नुँ। नुँ। जिन गुणों का चिंतन करने से कल्याण होता है उन गुणों को क्या कहते हैं सदगुण अथवा कल्याण गुण कहते हैं एक शब्द यहाँ पर विशुद्ध है विशुद्ध का अर्थ है दोष रहित विशुद्ध का क्या अर्थ है ध्यान देना भगवान जैसे कल्याण गुणों के आश्रय है सदगुणों के आश्रय है सदगुणों के आश्रय कौन है भगवान तो फिर दोष रहित कौन है भगवान दोष रही कौन है हाँ दोष रही भगवान है तो विशुद्ध विकार है दोष रहे थे तो फिर विशुद्ध तो ऐसा समाप्त करना विशुद्धा विशुद्ध सदगुण विशुद्धा सदगुणों घा तो यहाँ पर कर्मधारय धारे हो जाएगा जो सदगुणों के आश्रय परमात्मा है वही परमात्मा दोष रही थी तो विशुद्धत्व का क्या अर्थ है दूसरे तत्व दोष तत्व किस में जाएगा भगवान ठीक है परमात्मा में जाएगा दूसरे तत्व और सदगुण सद गुण भी किस जाएगा इसको की कहते हैं ना हे प्रतिनिधि परमात्मा का स्वरूप कैसा है हे प्रतिनिधि तो संपूर्ण त्याज्य गुणों का विरोधी है परमात्मा स्वरूप में कोई भी त्याज्य गुण रहता ही नहीं त्याज्य गुण क्या है जैसे की प्रकृति के गुण क्या होते हैं सतर ये, ये जो है हे गुण होते हैं और क्या होता है शोक मोह ये प्रकृति के संबंध से जो जीवात्मा में गुण आ जाते हैं राग शोक मोह ये सब कैसे गुण है क्या है ना? तो इनसे ये रहित परमात्मा ये प्रकृति के गुण नहीं गुण शोक मोह शोक मोह प्रकृति के संसर्ग से जीवात्मा में गुण होते हैं प्रकृति के गुण न प्रकृति के शोक का देख ना प्रकृति के गुण तो शतुर है ठीक है ना और ये प्रकृति जब बना हुआ शरीर इंद्रिय सब प्रकृति की बनी हुई पदार्थ की तो प्रकृति के संसर्ग से भाई अनादि कर्म रूप अज्ञान के कारण जीवात्मा का प्रकृति के साथ संबंध होता है प्रकृति के साथ संसर्ग किसके कारण होता है अनादिकरम रूप हाँ अनादिकरण रूप अविद्या के कारण जीवात्मा का संबंध अचेतन प्रकृति के साथ होता है शरीर के साथ होता है तो अचेतन प्रकृति के साथ संबंध होने से क्या होता है उसमें क्या हो जाता है शोक तो मोह ये सभी दोष आ जाते हैं तो ये प्रकृति के गुण नहीं है बल्कि प्रकृति के संबंध से होने वाले जीवात्मा के गुण है। और जीवात्मा के स्वाभाविक गुण नहीं है औपाधिक या है ना औपाधिक अथवा नैमित्तिक गुण है क्यूँ ये किसी निमित्त से हुए हैं निमित्त क्या यहाँ पर इस प्रकृति के साथ संसर्ग को आप निमित्त कह सकते हैं प्रकृति को निमित्त कह सकते हैं कर्म रूप विद्या को निमित्त कह सकते हैं सब उसमें निमित्त बन हैं है ना ये कार्य है ना शोक मोह तो कार्य है हाँ। उपादान कारण देखो जो ये क्या है की शोक मोहदी क्या है कार्य है न और ये किसमें उत्तम होते है? आत्मा में नयायिकों का जो लक्षण है ना उपादान कारण इसको न्यायिक समवायिक कारण कहते हैं उसको वेदांत में उपादान कारण कहते हैं पर यहाँ पर ध्यान देना कि वो उपादान की परिभाषा यहाँ अलग है यहाँ पर देखना जो जो कारण कार्य रूप में परिणत होता है वो क्या होता है उपादान कारण तो आत्मा स्वयं जो है ना उस रूप में प्रेरणित नहीं होती सो कार्य रूप में तो ये उपादान ऐसा नहीं कह सकते कारण है पर उपादान नहीं कह सकते इसका उपादान कारण किसका ध्यान देना जो अद्रव्य है यहाँ पर वेदांत की प्रक्रिया में ना जो पदार्थ का विभाग किया जाता है द्रव्य और द्रव्य इस तरह किया जाता है ना तो जो द्रव्य द्रव्य के कितने भेद हैं द्रव्य के दो भेद और पराग प्रत्येक और पराग तो प्रत्येक कौन हो जाएगा जीवात्मा और परमात्मा और पराग कौन हो जाएगा आपका ये प्रकृति काल, काल और क्या हुआ त्रिपादी प्रकृति काल शुद्ध सत्य सब खराब हो जाएगा है ना और दूसरा द्रव्य और अद्रव्य अद्रव्य जो क्या है आपका सतपुर गुण है ना तो ये, ये गुण तो ऐसा समझेंगे की ये गुण द्रव्य के आश्रित रहते है ये किसके आश्रित रहते हैं द्रव्य के आश्रित रहते हैं लेकिन ये द्रव्य के परिणाम नहीं है ये के परिणाम इसलिए आत्मा को यहाँ समवाहीकरण न्यायिक मत में तो जो वृत्तियाँ है जो सुखादी हैं उनका समवाहीकरण आत्मा न्यायिक मत में बनता है यहाँ समवाहीण या उपादान कारण नहीं बनता है इनकी बलदाता में है।, है ना यहाँ तो गोल में तो सत्य सुख तो नहीं है सत्य रज तरह उपलेख कर रहे हैं ना जगत श्याम जगत तेज ऐसी था प्यार धूप करो तक तो था, भोग करो ये उपदेश है ना आदेश दिया जा रहा है इससे मालूम होता है शिष्य आकांक्षा बंद करो किसी के धन की आकांक्षा बंद करो मत तो ये उपदेश है शिष्ट का गुरु के प्रति उपदेश है आगे भी आएगा इसी सूक्षा नाम ये नस्तरे ऐसा हमने धीर पुरुषों के मुख से सुना है तो सुश्रू ऐसा सुना है कौन कह रहा है सिस्ट कह रहा है नहीं गुरु कह रहा है गुरु, गुरु कह रहा है इससे मालूम होता है कि गुरु का या शिष्य के प्रति उपदेश है इतना पाठ हो गया था ना अब यहाँ से चलते हैं हाँ आगे की विषय वस्तु बता दी थी फिर संक्षेप में सुन लेना कि ईसावा चोक निषद शुभ यजुर्वेद का चालीसवाध्याय है शुग्रजुर्वेद का कौन सा अध्याय चालीसवा अध्याय है उनतालीस अध्याय <broadly> में कर्म कांड का निरूपण हुआ और चालीसवाध्याय कर्म कांड यहाँ पर का निरूपण है ज्ञान कांड है ना ये ब्रह्म का निरूपण यहाँ पर हो रहा है आपका तो अब उनतालीस अध्याय में विविध प्रकार के कर्मो का प्रतिपादन किया गया है कर्म बताए थे याद हो दो या कर्म देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग करना याग कहलाता है उसी को यदि अग्नि में प्रक्षेप करें तो क्या हो जाता है होम हो जाता है तो याग होम जो उनतालीस अध्याय में कर्म कहे गए है ये विविध फलों की प्राप्ति विविध फलों की प्राप्ति के साधन रूप से कही गयी है विविध फलों की प्राप्ति के हाँ तो इनका उपयोग किसमें किस में इन कर्मों का फल की प्राप्ति फल की प्राप्ति में इन कर्मों का उपयोग है ठीक है अब ध्यान देना अब यदि इनको इनको नि, निष्काम भाव से अनुष्ठान किया जाए इन कर्मों का तो इनका उपयोग किसमें हो जाएगा अंताकरण के शुद्धि में और अंतरण की शुद्धि के द्वारा परमात्म प्राप्ति का उपयोग हो जाएगा कर्मों का परमात्म प्राप्ति में उपयोग है सीधे अंताकरण की शुद्धि के द्वारा तो परमात्म प्राप्ति में उपयोग तो इनका है ना यदि सकाम भाव ऐसी कर्मो का अनुष्ठान करेंगे तो परमात्म प्राप्ति में कर्मो का उपयोग होगा ऐसा रखना तो ये ऐसा इस श्लोक में कहना चाहते हैं कि कर्म कांड के बाद उन्तालीस अध्याय में कर्म का प्रतिपादन करने के बाद में क्यों आया इसलिए आया कि यदि कि इनके मतलब ब्रह्म प्राप्ति में भी इन कर्मों का उपयोग है भी इन कर्मों का उपयोग ऐसा व्यक्त करने के लिए कि कर्म के प्रतिपादन के बाद यही आरोप ब्रह्म का प्रतिपादन कर दिया कहीं पर संहिता भाग में है जरूरी है ना यदि कोई कहे ये उपनिषद है तो इसका अलग से निरूपण होना चाहिए कर्मकांड भाग में निरूपण नहीं होना चाहिए उपनिषद का जैसे अन्य उपनिषद कर्मकांड भागती नहीं है ईशा वास्तु को छोड़ करके कठारी उपनिषद संहिता भाग की तो इसको अभी संहिता भाग में नहीं होना चाहिए तो इसका उत्तर क्या है संहिता भाग में इसको क्यों दिया गया है यह बोध कराने के लिए कर्मों का परमात्मा प्राप्ति में भी उपयोग है ऐसा बोध कराने के लिए यही ठीक है लगाइए संहितो उदाहम सर्वम संहिता भाग में का कर संहिता भाग में कहा गया सब सब क्या वो है ना दिज़ी। ये कर्म संहिता भाग में कहे गए सभी कर्म विनियोग पृथकता का अर्थ है की उपनोग भेदा पृथक पृथत्वता है ना पृथक का होता है भेद और पंचमी के अर्थ में है तो भेदता या भेद अर्थ हो जाएगा कि उपयोग के भेद से संहिता भाग में कहा गया याद हम सभी कर्म उपयोग के भेद से ब्रह्म विद्या के लिए हो किसके लिए हो ब्रह्म विद्या के लिए कौन हो संहिता भाग, भाग में कहे गए सभी कर्म संहिता भाग में कहे गए संहिता भाग में कहेंगे सभी कर्म किसके लिए हो ब्रह्म विद्या के लिए हो कैसे उपयोग के धेर्य में उपयोग के हाँ एक तो क्या है उसका उपयोग किसमें है सकाम भाव से उपयोग किसमें है उसमें सकाम भाव से उपयोग है उसका फल प्राप्ति में सकाम भाव से उसका उपयोग है फल प्राप्ति के लिए है ना और निष्काम भाव से उपयोग किसमें हो जाएगा ध्रम विद्या में ध्रम विद्या में या ब्रम्हो फिर किसने देखो ऐसा ना निष्काम भाव से कर्म करने पर अंताकरण की शुद्धि होती है और अंताकरण की शुद्धि होने पर क्या है ध्रम विद्या की निष्पत्ति होती है ब्रह्म विद्या उपासना भक्ति ये सभी पर्यायवाचक पर ब्रह्म विद्या उपासना और भक्ति ये सभी बताया था जो रित ज्ञानात्मा मुक्ति वेद कहते हैं ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं ज्ञान शब्द भी यहाँ पर उपासनात्मक ज्ञान का वाचक है किसका वाचक है उपासनात्मक ज्ञान कैसा आकृति रूप ज्ञान कैसा ज्ञान उपासना में तो आवृति होती है बार बार चिंतन करना पड़ता है बार बार स्मरण करना पड़ता है है ना तो उपासनात्मक ज्ञान का बोधक है और वही उपा, उपासनात्मक ज्ञान उपासना जब प्रीति रूप हो जाती है तब उसका क्या नाम होता है वही चिंतन वही स्मरण जब प्रीति में हो जाएगा तब उसको कहते हैं भक्ति तो निष्काम भाव से कर्मों का अनुष्ठान करने पर अंताकरण की शुद्धि अंताकरण की शुद्धि होने पर क्या होता है ब्रम विद्या की निष्पत्ति ब्रम विद्या की निष्पत्ति या ब्रम्होपासना और ब्रह्मोपासना से क्या होती है ब्रम की प्राप्ति तो जैसे जिनका जिन कर्मों का फल प्राप्ति में उपयोग है उनका ब्रह्म विद्या के लिए उपयोग हो जाएगा किसके लिए ब्रह्म विद्या के लिए, लिए उपयोग हो जाएगा इसलिए कर्मों के प्रतिपादन के बाद में ब्रह्म विद्या कह दी कर्मो के प्रतिपादन के, के बाद क्या कह दिया ब्रह्म विद्या कह दी उपनिषद का तो ब्रह्म विद्या बताया था पहले उपनिषद क्या है हाँ कर्मो के प्रतिपादन के बाद उपनिषद कह दिया या कर्मो के प्रतिपादन के बाद ब्रह्म विद्या कह दी क्यों कह गई क्यूँकी सभी कर्मो का उपयोग किसने हो जाएगा सभी कर्मों का उपयोग हो जाएगा ब्रह्म विद्या वैसे उपयोग के उपयोग के भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोग करते हैं एक से कर्मों को उपयोग करते हैं एक कर्मों को उपयोग करते हैं लग जाएगा तो उपयोग के भेद से उपयोग से संहिता भाग में कहे गए यागोम इन सभी ये सभी कर्म विद्या के लिए उपयोग के भेद से पहले अनुय करेंगे उपयोग के भेद से संहिता भाग में कहे गए सभी कर्म ब्रह्म विद्या के लिए हो पाठ आपकी पुस्तक में है है कि विट्ट्रम है। विट्ट्रम है विट्ट्रम है ना तो दोनों प्रकार के पाठ चलेंगे है ना दोनों प्रकार के पाठ चलेंगे हम पहले व्यंग बता दें देम का अर्थ है कि ऐसा व्यक्त करने के लिए अथवा ऐसा सूचित करने के लिए ऐसा सूचित करने के लिए अस्त कर तद का अर्थ है कि संहिता भाग के अंत में निबंधा का निवेश किया गया है करते ऐसा व्यक्त करने के लिए ऐसा सूचित करने के लिए अस्थ का उपनिषद उपनिषद से उपनिषद भाग का संहिता भाग के अंत में निवेश किया गया है संहिता भाग के अंत में निबंधा का अर्थ किया गया है निवेश किया गया है ना जोड़ा गया है ऐसा ठीक है हाँ भी लग जाएगा हम भी हुँ। तो हमें व्यक्तुम अभी क्या व्यक्तुम पाठ मानकर वर्थ किया है ना और दूसरा क्या अर्थ तो है आपका ऐसा उपनिषद भाग का संहिता के अंत में या उपनिषद भाग का संहिता के अंत में इसलिए उपनिषद भाग का संहिता के अंत में निवेश ऐसा सूचित करता है ऐसा जब व्यक्तम पाठ है तो ऐसा सूचित करता है करते इस विषय को क्या है इस विषय को कौन सूचित करता है उपनिषद भाग का संहिता के अंत में निवेश करना सूचित करता है इसी मतलब ऐसा क्या है, उपनिषद भाग का संहिता के अंत में निवेश करना सूचित करता है कौन सूचित करता है तो उपनिषद संहिता के अंत में निवेश करना हाँ उपनिषद भाविकार संहिता के अंत में सन्निवेश करना सूचित करता है सन्निवेश करना सूचित करता है किसका सूचित करता है किसको सूचित करता है विनियोग के के लिए भी हो जाता है कर्म कर्म विनियोग कर्म। के के के लिए लिए हो ब्रह्म हो है ना होवे है ना तो यह सूचित करने के लिए लग जाएगा चले आगे तो अब देखिए अभी तो ये जो हम वेदांत सिख स्वामी का भाष्य पढ़ा रहे हैं पर तो उसका मंगल हो गया है। अच्छा और ये सभी मंत्र याद रहने चाहिए अच्छा रहेगा जिनको अध्यात्म शास्त्र पढ़ना है गीता का एक अध्याय का पाठ रोज करें। और ब्रह्म सूत्र के चार अध्याय है ना तो उसमें प्रत्येक अध्याय में चार चार पाद कम से कम एक पाद का रोज पाठ करिए सोलह दिन में हो जाएगा दो तीन मिनट लगे और उपनिषदों का भी पालन करना चाहिए कम से कम अभी आठ उपनिषदों का पालन करो और जिसमें कि जो उपनिषद पड़ी जाती है इसका तो रोज पूरा पाठ करो या कंठस्थ करो तो ये सब काम जीवन में काम आने वाली वस्तु है अभी है ना ये कंठस्थ होना चाहिए उपनिषद सुनी जाएगी और बिल्कुल उपस्थित होनी चाहिए जैसे लोग बढ़िया विद्वान लोग भागवत पर अच्छा व्याख्यान करते हैं श्लोक तो बोलकर ऐसा अच्छा अर्थ करते हैं वैसे सब ये गीता उपनिषद उपनिषद इसी प्रकार से सब उपस्थित होने चाहिए अच्छी तरह बोल तैयार सके आजकल उपनिषद पर बोलने वाले वक्ता नहीं है कोई प्रसिद्ध में तो कोई है ही नहीं काशिकानंद जी बोलते थे लेकिन ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे चले गए उप... प्रभु हाँ कृपालू जी बोलते थे और तो कोई ऐसा प्रसिद्ध वक्ता है नहीं सब अच्छा तैयार करना चाहिए उपनिषद क्या गीता भी गी वक्ता नहीं है राम सद्दास अब देखेंगे यहाँ पर तो इसका जो प्रथम मंत्र है मिलकर पढ़ लो जगत, जगत तेन यहाँ पर शुग यजुर्वेद में कैसा पढ़ेंगे ईशावास मिध गुम सर्वम कहेंगे हाँ ईसा वास निधगुण सर्व जट कि जगत्याम जगत पर जो किसी यजुर्वेद शाखा का अध्ययन करने वाले हैं वो कहते हैं हैज नहीं कहेंगे कहीं भी यज्ञन आयजंत देवा ऐसा उनका उच्चारण में यज्ञ यज्ञ अयंत ही कहेंगे दक्षिणात् लोग है ना यहाँ जान ही पड़ते हैं तो जैसी जिसकी रीति है शुग यजुर्वेद वाले अपनी रीति से जा कहेंगे वो अपनी रीति से जाते भूमि जनयन देव का यहाँ कहा जाता है उनकी शाखा में का हिस्सा आता है अच्छा तो वो तो वेद पाठ की रीति है तो अब देखेंगे यहाँ पर यह प्रथम मंत्र है इस, इस उपनिषद में कितने मंत्र हैं? अठारह बहुत छोटी उपनिषद है और बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह तैयार करना चाहिए अब इसका देखेंगे अंत थोड़ा समझ लेना जगत्या जगत जगत जगत हम बता रहे अपनी पाठ्यपुस्तक नहीं देख सकते हैं जगत यम ईशा वाह्यम इदेव ध्यान देना जगत किगत ईशा वाह्य लग जाएगा जगत है ब्रह्मांड में जगत के अंतर क्या है अथवा संपूर्ण संसार में ब्रह्मांड में अथवा संपूर्ण हाँ संपूर्ण संसार में यज किंच कर्त है, है। संपूर्ण संसार में जो कुछ जगत है तो जगत तब है ना यहाँ पर पहला जो जगती से सप्तमी एक दशन में जगत्यम बनेगा उसका अर्थ है संपूर्ण संसार में संपूर्ण ब्रह्मांड में और बाद में जो जगत शब्द आ रहा है वो जगत ये जो दृष्टि जगत है ना ये जो, जो अनुभव में आ रहा है जगत जगत का मतलब है यहाँ पर जड़ की संपरा देखो गच्छति जगत गच्छति गम धातु से बनता है जगत शब्द गच्छती जगत जो चलता रहता है उसे क्या कहते हैं जो चलता रहता है मतलब जिसका परिवर्तन होता रहता है जगत तो ऐसा परिवर्तनशील क्या है ये जगत इस जगत में क्या आएगा आपका जड़ चेतन क्या आएगा जड़, जड़ चेतन मतलब अचेतन प्रकृति और चेतन ज्यू अचेतन प्रकृति और चेतन तो जगत शब्द किसका बोधक है अचेतन प्रकृति का और चेतन जीव का देखो जब दो बार आ गया ना तो जब दो बार आ गया ना तो ये जड़ चेतन जगत ले लिया और जगती सब जो है वो औद्यापा व्यापक हो गया भी होती वगैरह सब लेकर के एक मिनट है ना हाँ तो अब देखना अभी वो थोड़ा औद्यापा व्यापक ले लो अभी चिंतन करके भी बताइए कुछ हो रहा है तो जगत्या हो जाएगा संपूर्ण संसार में अभिप्यान में बताया था मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड में या संपूर्ण संसार में यथ जो कुछ जो कुछ आगे क्या बताया था नहीं यह जगत संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ जगत है जो कुछ है? है। जो कुछ जगत है मतलब जो कुछ जड़ चेतन पदार्थ है जो कुछ संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ जड़ चेतन पदार्थ हैं इदम सर्वम यह सब यह सब इदम से क्या लेना है जगत अझट आ गया ना हाँ जड़ चेतन रूप जगत ज़� ईसावास्यम ईश्वर से व्यासते हैं ईश्वर से व्याप्त तो जगत किस व्याप्त है ईश्वर ऐसी जगत ईश्वर से व्याप्त है जगत का हो गया जड़ चेतन पदार्थ मतलब अचेतन प्रकृति और, और, तो और चेतन जीव अचेतन प्रकृति और चेतन तो चेतन अचेतन मतलब अचेतन प्रकृति और चेतन जीव ये सभी किससे व्याप्त है ईश्वर से व्याप्त है तो बताइए व्यापक कौन हो जाएगा व्यापक हो जाएगा ईश्वर और व्याप्ति कौन हो जाएगा ठीक है तो व्याप्य पदार्थ से व्यापक से व्याप्त होते हैं क्या है ना व्याप्य पदार्थ व्यापक से व्याप्त होते हैं तो जड़ चेतन रूप जगत ये ईश्वर से व्याप्त है परमात्मा से व्याप्त है तो जो ध्यान देना तो जो जहाँ जहाँ व्याप्य रहेगा वहाँ वहाँ व्यापक रहेगा जमीन रहेगा रहेगा ना हाँ जैसे हमने बताया था ना कि कर्तृत्व तो कर्म करता कर्म करण ये सभी क्या है व्यापक है, है और कारक कैसा है व्यापक है ऐसा समझना कि कारकत्व व्यापक है कारकत, तो कारकत तो वो किसमें रहेगा कर्ता कर्म कर्ता कारक कर्म कारण संप्रदान कारण सभी कारकों में रहेगा और कर्तव्य सभी कारकों में रहेगा कर्मत्व सभी कारको में रहेगा कर्म केवल कर्म कारक में रहेगा कर्ण केवल कर्ण कारक में रहेगा तो व्यापक यहाँ पर क्या है कारकृत्व और तो जी कैसे तो तो है में। तो कर्तृत्व किसमे है कर्ता कारक में कर्तृत्व किसमे है तो व्यापक कर्ता कारक में रह गया और कर्ताकार व्यापक तो रहेगा व्यापक क्या है कारकत्व कारकत्व व्यापक है अब जैसे कि रहता है वहाँ वहाँ व्यापक अवश्य तो रहता है जैसे जहाँ जहाँ धूप है वहां वो आदमी कहते है ना तो वैसे ही जहाँ जहाँ क्या है की जगत है वहाँ वहाँ क्या है समझी ईश्वर है जहाँ जहाँ जगत है वहाँ वहाँ ब्रह्म है परमात्मा है ऐसी कोई जगह है जहाँ पर जड़ चेतन रहे जीवो प्रकृति रहे और भगवान न रहे ऐसी कोई जगह है सकते हैं। इसका सथ, इसका ही गहराई से चिंतन करें गहराई से अनुसंधान करें, तो यही एक साधना बन जाएगी है न यही एक भगवान सब निर्याप्त है जहाँ जहाँ नजर जाए जड़ चेतन योग है यही एक साधना बनती है बहुत अच्छी साधना होती है ये जप जो करते हैं ना तो जब का भी जो है ना अच्छी स्थिति क्या मानी जाती है चिंतन करने ना, जिसके साथ था। तो ये भी मंत्र मंत्र के साथ उसके अर्थ का अनुसंधान करना बहुत बुरी साधना है है तो न भी श्रवण करना चाहिए श्रवण करें फिर क्या करे मन गिर निर्द होने लगेगा ये सम्पूर्ण ब्रह्मांड में या संपूर्ण संसार में जो कुछ संपूर्ण संसार में जो कुछ जगत है संपूर्ण संसार में जो कुछ जड़ जगत जड़ चेतन पदार्थ या सर्वगोम जगत जड़ चेतन पदार्थ ईश्वर से व्याप्त है किससे व्याप्त है जीड़। जीड़। जीड़। अब ध्यान देना ये प्रथम मंत्र ही जो है ईसा प्रथम मंत्र ही तीन तत्वों को बोल रहा है व्याप व्यापक व्यापक भाव को बोल रहा है किसको बोल रहा है व्यापक कौन है परमात्मा और व्याप्त कौन है जगत यदि एक परमात्मा जैसे शंकराचार्य के मत में है ना एक निर्विशेष चिन्ह मात्र सत्य है और कुछ है ही नहीं यदि कुछ है ही नहीं तो व्याप व्यापक भाव कैसे बनेगा नहीं।, तो तो नहीं नाना सिक्नेचर कुछ है ही नहीं जब है ही नहीं तो व्याप व्यापक भाव भी करके नहीं बनेगा सुखी करके नहीं लगेगा है ना सब अच्छा सब होने पर भी सबसे महत्वपूर्ण कौन है भगवान में है ना अच्छा भगवान की सब में व्याप्ति है ईश्वर का ईश्वर ही नहीं है रहेगा यदि दूसरी वस्तु ना हो तो उनका नहीं कह ईश्वर तो पंक्ति लगी प्रथम अच्छी तरह लग गई संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ जड़ चेतन पदार्थ है इधम सर्वम या सब जगह या सभी जड़ चेतन पदार्थ ईश्वर के द्वारा व्याप्त है ना ईश्वर के द्वारा व्याप्त है स्वास्थ्य अब तेन त्यन भूंजी त्याग किए गए तेन है ना, है, मत ते तेने तेने, था, था। तो ना? तेन मतलब पदार्थ है या उन पदार्थों त्याग किए गए उन पदार्थों से त्याग किए गए उन पदार्थों से कौन पदार्थ भोग पदार्थ तो भो भो से भोग पदार्थ हैं, त्याग किए गए भोग्य पदार्थों से त्याग किए गए भोग्य पदार्थों से भोग होगा जिस वस्तु का त्याग किया जाएगा उससे भोग हो सकता है इससे थोड़ा जोड़ अर्थ करना पड़ेगा त्याग किए गए भोग पदार्थों से युक्त जैसे होकर क्या त्याग किए गए भोग्य पदार्थों से युक्त जैसे होकर क्या जोड़ा गया जैसे युक्त जैसे होकर क्या किस त्याग किए गए भोग पदार्थों से युक्त जैसे होकर भोग भोगो किसको भोगो भोग पदार्थों को भोगो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर भोगना का मतलब देखिएगा भोगना जैसे देखिए रूप से जानते हैं ना सुख दुख अतर साक्षात्कार है ना सुख दुख अतर का साक्ष का साक्षात्कार क्या होता है भोग अब की ध्यान दो संक्षेप में भोग का तो होता है अनुभोग भोग का क्या होता है अनुभव करना जानना समझना यही सब है भोग आप देखिए इसको इसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो रूप और रूपवान पदार्थों का भोग किससे होता है चक्षु से चक्षु से होने वाला भोग मतलब चक्षु इंद्री से होने वाला ज्ञान चक्षु इंद्री से होने वाला या चक्षु इंद्री से होने वाला अनुभव यही तो भोग हो गया ना बताइए और होने वाला भोग क्या हो गया स्पर्श देखो अभी अच्छी पंखे की हवा को खूब अच्छी लग रही है ना उदाहरण तो तो का भोग क्या हुआ? अच्छे सब, अच्छे सब चलना फिर पेड़ भी लिते हैं चलिए लेकिन भोग जो होता है ज्ञान इंद्रियों से होता है ठीक है अब ध्यान देना जो ऐसा भी है उसमें एक गीता अष्टावक्र गीता में कहा गया है विषयों को विष के समान छोड़ दो बात बिल्कुल सही है विषयों को विष के समान छोड़ दो जब तक विषय का त्याग नहीं किया जाएगा तब तक, तक ब्रह्मानुसंधान नहीं होगा अब को उसे कितना प्रेम करता है मिल कितने समान छोड़ कहा जाता है बात ठीक है लेकिन ध्यान देना आप जैसे आप चले साधना करेंगे वेदांत का अभ्यास करेंगे ब्रह्मानुसंधान करेंगे साधन भजन करेंगे तो थोड़ा तो चलना ही पड़ेगा चलेंगे तो आप तो बंद करके नहीं चलेंगे हैं? कोई भी चलेंगे अब दिखेगा अभी तो वहाँ पर विषय तो आपको विषयगन होगा कि नहीं हुआ है चलना ही पड़ेगा कुछ खाना पीना पड़ेगा तो विषयगन हो तो होगा स्नान भी करना पड़ेगा कुछ आहार भी लेना पड़ेगा तो कुछ विषयगन बहुत होगा तो ध्यान देना जो विषय के त्याग की बात आती है ना वो विषय मतलब क्या है की अनावश्यक विषयों का त्याग करना ही है मतलब साधना के विरोधी विषय का त्याग करना है कैसे विषयों का साधना के साधना के विरोधी विषयों का त्याग करना है और जो विरोधी विषय नहीं है उनका न्यूनतम ग्रहण करना है उनको कैसे न्यूनतम नूंतं। ग्रहण करना विषयों के सर्वथा त्याग नहीं किया जा सकता है है ना भोजन भोजन में राग नहीं करना रखना ये बात ठीक है लेकिन सर्वथा तो भोजन नहीं छोड़ना राग बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और कुछ चलना फिरना खाना पीना तो करना ही पड़ेगा तो इसलिए ध्यान देना तो जो गीता में क्या कहा गया है रागदूषरण आत्म विधेयक आत्मा प्रसाद तो अब ध्यान देना कि अनावश्यक विषयों का सेवन नहीं करना है अनावश्यक विषयों का सेवन नहीं। तो कैसे विषयों का अनिवार्य विषयों का अनिवार्य मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करना ही पड़ेगा तो उसे बच सकते हैं क्या वो तो आपका सहायक है की वो घातक है सहायक है ना भगवान की कथा का श्रवण करना पड़ेगा उपनिषद गीता ब्रह्म सुनना पड़ेगा तो स्रोत के विषय से पूरा बचपाओगे नहीं बच पाओगे ना अब ये फालतू गप सब नहीं सुननी चाहिए बताती तो सर्वथा विषय का त्याग हो सकता है का ये सब पूरा नहीं।, नहीं।, नहीं हो रहा सर्वथा तो नहीं छोड़ सकते किसियों तो इसलिए गीता का ऐसे ही है की रागद्वेश रहित इंद्रियों के द्वारा रागद्वेश रहित इंद्रियों के द्वारा अनिवार्य विषयों का सेवन करते हुए कैसे विषयों का अनिवार्य विषयों का सेवन करते हुए और वो व्यक्ति का आत्मवस्थित आत्मा, मतलब जो अपने बस में की हुई से रहित रह की हुई तथा अपने बस्ने की इंद्रियों के द्वारा बस्मी की इंद्रियों के द्वारा अनिवार्य विषयों का सेवन करते हुए व्यक्ति अंताकरण की शुद्धि को प्राप्त करता है प्रसाद मर की क्षति अंताकरण की शुद्धि होती है क्या होती है अंतरण की अनिवार्य विषयों के बनती भगवान से दर्शन करना पड़ेगा कथा सुननी पड़ेगी सोत्र के विषय को चक्षु के विषय को तो नहीं रोक सकते तो, तो, तो यहाँ जो है ना कि विषयों का त्याग करने की बात सही है त्याग करना ही चाहिए त्याग करना ही चाहिए लेकिन जो अति अनिवार्य वस्तु है तो अब देखो यहाँ पर तो यहाँ किसके त्याग की किसकी बात आई है अनावश्यक वस्तुओं को रखना ही नहीं है और आवश्यक वस्तु को रखना है ऐसी वस्तु को तो उसमें भी रात का त्याग करना है उसमें भी मतलब ये ये बुद्धि नहीं होनी चाहिए दूसरे की दृष्टि से ये अपनी वस्तु इनकी वस्तु है लेकिन उसमें ममत्त बुद्धि नहीं होनी चाहिए मेरी है ये बुद्धि तो भगवान को छोड़कर कोई वस्तु अपनी नहीं है जो वस्तु अपनी होगी वो कभी अपने से अलग होगी ही नहीं इस बात को मान लेना चाहिए जो वस्तु अपनी है वो कभी भी अपने से अलग नहीं, नहीं। और जो वस्तु अलग हो सकती वो अपनी है क्या तो कौन को, कौन जो वस्तु कभी अलग ना होने से नहीं। नहीं। नहीं। तो यहाँ जो कहते हैं ना कि जो अनिवार्य विषय है ना उनके त्याग की बात आई है उनके और जब त्याग हो जाएगा तो उनका भोग कैसे होगा तो कहते हैं की ये त्याग किए गए विषयों से युक्त जैसे होगा क्या किए गए किसीयो से मतलब मन से त्याग कर दिया भाई दृष्टि से त्याग नहीं किया त्याग किससे कैसे कर दिया मन से त्याग करने मतलब है उनको अपना मानना छोड़ दिया उनके राग करना छोड़ दिया तो कौन अनिवार्य अनिवार्य वस्तु में राग छोड़ने की बात आई है और जो गैर जरूरी हम लोग संग्रह करते हैं सभी तो उसकी तो कोई वो तो बेकार वो तो बेकार ही है उसकी बात ही नहीं है ना वो तो रखना ही नहीं चाहिए वस्तु नहीं रखना चाहिए अनिवार्य वस्तुओं का त्याग की बात है तो कैसे मन से दूसरी <rotated> तो अवस्था तो अधिक रखना अधिक संग्रह करना नहीं चाहिए और जो अनिवार्य रहे तो उसका मन से त्याग करना है उसका तो त्याग तो तो करना है तो फिर क्या है कि भोग कैसे होगा तो युक्त जैसे होकर के युक्त युक्त जैसे, युँद जैसे, जैसे इसलिए कहा राग यदि रहेगा तो युक्त हो, हो गए और तो राग नहीं है तो युक्त कैसे हो गए राग नहीं है तो त्याग किए गए भोग्य पदार्थों से युक्त जैसे होकर भोग्य पदार्थों को भोगते रहो या भोग्य पदार्थों का अनुभव करते रहो अनुभव का त्याग किए गए त्याग किए गए अनिवार्य पदार्थों से युक्त जैसे होकर त्याग किए गए पदार्थों से युक्त जैसे होकर उन अनिवार्य विषयों का या उन अनिवार्य पदार्थों को अनुभव करते रहो उनका अनुभव करते रहो ठीक है तो अनुवाद की बात आई है वो भी राग छोड़ करके जिसके बिना मतलब जिसके बिना जीवन निर्वाह न हो सके वही अनिवार्य विषय है अनिवार्य पदार्थ कौन है जिसके बिना जीवन निर्वाह और उसमें भी रात रखना है क्या, तो एक, क्या एक तेल तेल तेल तेल तेल था और क्या है एक रहा। किसी के भी धन की इच्छा मत करो धन जो है ना केवल मुद्रा ही धन नहीं है ये जो कुछ है वस्त्र है मकान है सब धन है गोर है ये सब संपत्ति है ना ये किसी की भी संपत्ति की इच्छा मत करो हाँ किसी के भी संपत्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए ऐसा तो एकदम प्रकरण है तो को लक्ष्य करके ऐसा कहा जाएगा मत ठीक है ते -न -ते -न -ते -न था त्याग किए गए उन पदार्थों से युक्त जैसे होकर उन अनिवार्य पदार्थों का अनुभव करते रहो कल फिर मतलब किसी के धनम धन की माँ इच्छा मत करो माँ का नहीं है न किसी के भी धन की आकांक्षा मत करो आकांक्षा तो ये अब इसकी औतरणिका रह गई है ना वैसे पहले औतरणिका करके फिर मंत्र बोलना चाहिए था तो कोई बात नहीं है तो इसका पाठेगा अब देखो यहाँ पर उपनिषद उपनिषद में में प्रथम में प्रथम इसका ध्यान देना दूसरी लाइन में होगा कहीं आ लिखा है ना प्रथम कहते हैं प्रथम चलो क्या कहते हैं देखना प्रथम अचित अचिविकारा अधिष्टि अचिन्विकारा अधिष्ठ अचिन्विकार अचित का मतलब होता है अचेतन अचेतन वो है प्रकृति जड़ प्रकृति का प्रकृति और अचेतन प्रकृति का विकार कौन ये शरीर विकार का जैसे मिट्टी का विकार है, है, है। यहाँ पर क्या है शरीर लेना है नेतन प्रकृति के विकार और शरीर और शरीर अधिष्ठित है ना? तो अचेतन के विकार मतलब शरीर तो शरीर अधिष्ठित देना तो अधिष्ठ ये अचित अधिष्ठित से कार्य कर लेना शरीर से संबंध रखने वाले जीव क्या संबन्द संबन्द रखने जीव। हाँ शरीर से संबंध रखने वाले नहीं। जीव नहीं। कुछ असुविधा होगी तो कैसे समझा देंगे है ना अधिष्ठाता गीता याद है अधिष्ठान कथा करता और बोलना में क्या अधिस्थानम ठीक <प्राग> <प्राग> <प्राग> है तो ध्यान देना है कि यहाँ पर शरीर से संबंध रखने वाले जीव शरीर से संबंध रखने वाले जीव हाँ शरीर से संबंध रखने वाले जीव मतलब संसारी जीव है ना मतलब जीव के मतलब तो शरीर तो से संबंध रखने वाले जीव के स्वतंत्र आत्मभ्रम स्वतंत्र ध्यान देना तो भ्रम कैसा होता है एक तो भ्रम ऐसा होता है ना दे को आत्मा समझना दे को हाँ दे।, हा, दे, दे को आत्मा समझना लोग देखो ही आत्मा समझते नहीं इतना विवेक हो कि मैं दे नहीं हूँ तब बहुत सुविधा हो जाएगी बहुत अच्छा हो जाएगा अब देह का अपमान करने से किसी ने अपना अपमान मान लिया और दे का सम्मान करने से अपना सम्मान मान लिया है तो ये क्या है कि ये देहात्म बुद्धि ये कैसी बुद्धि है और जो लोग देह को अपना स्वरूप नहीं समझे तो बहुत अच्छा रहता है हाँ देह से हम अलग है ना देह तो नहीं है नहीं। क्योंकि देह की आयु तो आप जानते हैं बीस वर्ष पच्चीस वर्ष कितनी है बीस पचास वर्ष है जानते हैं तो देह की उत्पत्ति से पहले आप थे कि नहीं थे नहीं। और देह के विनाश होने के पश्चात आप रहेंगे या नहीं, नहीं। रहेंगे तो देह आप नहीं है ना तो फिर जब देह नहीं है तो फिर देह को अपना स्वरूप नहीं मानना चाहिए लोग सोचते हैं कि मर जाए तो, तो मर जाएंगे तो मरेगा कौन शरीर मरेगा अपने मरेगा क्या तो जो देश से अलग अपने को समझना समझना अच्छा है तो शरीर अच्छा से संबंध रखने वाले जीव को तो ये एक तो देहात्म भ्रम समझते है ना देहात्म भ्रम क्या होता है देव को आत्मा, आत्मा समझना देव को आत्मा समझना तो ये यथार्थ ज्ञान है कि भ्रम है समझे न तो एक तो देहात्म भ्रम होता है ठीक है और जिनको देहात्म भ्रम नहीं है जिनको देहात्म भ्रम देह से अलग आत्मा समझते हैं, उनको भी भ्रम हो जाता है कि ब्रह्म। क्या स्वतंत्र आत्म भ्रम क्या देह से अलग आत्मा समझते हैं लेकिन ध्यान देना जो देह से अलग आत्मा है वह स्वतंत्र नहीं है वो भगवान के अधीन है देह से अलग आत्मा किसके अधीन है भगवान के अधीन है किसके अधीन है भगवान के अधीन है तो अब ध्यान देना भगवान के अधीन आत्मा को जो वस्तु जैसी है उसको वैसा समझना यथार्थ ज्ञान जो वस्तु जैसी है उसको वैसा समझना गया। यथार्थ ज्ञान है जैसे कि रजत को रजत समझना चांदी को चांदी समझना कैसा ज्ञान है तो यथार्थ ज्ञान है और जो वस्तु जैसी है उसको भीड़ समझना कैसा हो जाएगा जैसे कि सुखी को को रजत समझ लेना सुखी को चांदी समझ लेना आयथार्थ ज्ञान लेना अब ध्यान देना की अपनी आत्मा स्वतंत्र नहीं है स्वतंत्र वो कैसे है वो भगवान के तो अपनी जो वस्तु स्वतंत्र नहीं है उसको स्वतंत्र समझ लेना कैसा क्या होगा भ्रम जो वस्तु स्वतंत्र नहीं है उसको स्वतंत्र समझ लेना क्या है स्वतंत्र आप कि मैं स्वतंत्र हूँ ये ज्ञान क्या है भ्रम अपनी स्वतंत्रता का भ्रम अपनी स्वतंत्र अब जितने दर्शन आप पढ़ेंगे ना तो वैष्णव दर्शन छोड़कर करके वैष्णो वेदांत छोड़ करके जितने दर्शन है जितने न्याय वैसे इन सब में मत ने भी क्या है कि दे से भिन्न आत्मा तो बताते हैं इन भगवान की अधीन है ऐसा नहीं बताते मतलब भिन्न आत्मा को समझने में इन शास्त्रों का उपयोग है पर में परमात्मा को समझने में इनका कोई उपयोग भिन्न आत्मा को समझने में इनका उपयोग तो हो जाता है परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को इनके द्वारा नहीं समझा जा सकता है तो स्वतंत्र अपनी स्वतंत्रता का भ्रम अपनी हाँ और आदि है ना आशी से समझ लेना की जो लोग अपने को स्वतंत्र नहीं मानते हैं ना तो वे क्या करते हैं कि अपने को संसार की किसी धनी जिसके यहाँ नौकरी चाकरी करेंगे ना भगवान के भगवान के अतिरिक्त किसी, किसी राजा का अधीन अपने को मान लेते हैं या परमात्मा से अतिरिक्त किसी अन्य देवता के अधीन अपने को मान लिए पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण को छोड़ करके अन्य सतम भाव से जो है ना अन्य देवी देवताओं के अधीन अपने को मान लेना वो भी क्या है ये भ्रम है मतलब अधीन अपने को मान लेना, प्रथम शरीर से संबंध रखने वाले जीव के अपनी स्वतंत्रता के भ्रम अपनी स्वतंत्रता के भ्रम आदि के परिहार करने की इच्छा से परिहार करने की किसको परिहार करने की इच्छा, इच्छा।, इच्छा? ब्रह्म को।, को है ना इती। इती। स्वतंत्र आत्म भ्रम आदि को परिहार करने की इच्छा इती। इती। इती। से स्वतंत्र आत्म भ्रम आदि को परिहार करने की इच्छा से इच्छा से आ लिखा है ना आगे इच्छा से कहते हैं क्या कहते हैं देखो सर्वस्वी कार्य सर्वस्वता की संपूर्ण जगत की संपूर्ण जगत की परम पुरुष आयत्त की परम पुरुष के अधीन स्वरूप स्थिति और प्रकृति की संपूर्ण जगत की परम पुरुष के अधीन स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति को लक्ष्य करके कहते हैं संपूर्ण जगत की परमात्मा के अधीन स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति किसकी संपूर्ण जगत की स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति तीन वस्तुएं हैं जिनको समझाऊंगा मैं तीनों को स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति किसकी संपूर्ण जगत और किसके अधिन है मतलब संपूर्ण जगत का स्वरूप परमात्मा के अधीन है संपूर्ण जगत की स्थिति परमात्मा के अधीन है और संपूर्ण जगत की प्रवृत्ति भी परमात्मा सम्पूर्ण जगत का स्वरूप किसके अधीन है अब संक्षिप्त में समझना जिसे ये देख रहे हैं ना तो ये इस वस्तु का स्वरूप है देख रहे हैं ये इसका स्वरूप है तो ये वस्तु का स्वरूप किसके अधीन है परमादु परमादु और स्थिति समझते हैं जैसे ये स्थिति है इनकी तो स्थिति भी किसके अधीन है और प्रवृत्ति इनकी तो संपूर्ण जगत की परम पुरुष के अधीन स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति को लक्ष्य करके या स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति के अभिप्राय करके कहते हैं प्रवृत्ति क्या प्रवृत्ति प्रवृत्ति मतलब जैसे कार्य प्रवृत्ति क्या मतलब है इसका जो जो कार्य होता है वही इसकी प्रवृत्ति हो जाएगी है ना इसका जो कार्य है वो क्या होगी प्रवृति होगी जैसे आपकी प्रवृत्ति यहाँ चलना फिरना इधर उधर खाना पीना घूमना फिरना पढ़ना लिखना सब क्या है आपकी प्रवृत्तियाँ है ना? अब पारिभाषिक शब्द दे देखना चाहे तो इसमें देख सकते हो स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति को मिल जाएगा आपको स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति इसमें दो पेज पर है टिप्पणी मीडिया है स्व असाधारण स्वभाव निधा अपने असाधारण स्वभाव के द्वारा निरूपण किए जाने वाला या निरूपण के योग्य निरूपण के निरूपण के योग्य मतलब प्रतिपादन के योग्य बताइए तो घट का प्रतिपादन किस धर्म से किया जाएगा नहीं घट का प्रतिपादन किस धर्म से होगा तो जो जो जो जो जो जो. किसी वस्तु का निरूपण उसमें विद्यमान असाधारण धर्म के द्वारा होता है किसी वस्तु का प्रतिपादन उसमें विद्यमान असाधारण के द्वारा होता है गो का किस धर्म के द्वारा होगा तो मनुष्य का प्रतिपादन उसमें विद्यमान मनुष्यत्व धर्म के द्वारा होगा तो अपने असाधारण स्वभाव का धर्म अपने असाधारण स्वभाव के द्वारा निरूपण किया जाने वाला असाधारण स्वभाव के द्वारा असाधारण धर्म के द्वारा अनुपण किया जाने वाला जब गोत्म तो, तो गो क्या हो जाएगी बताइए तो धर्म है तो धर्मी क्या हो जाएगा घट धर्म अस्ति धर्म अस्थि अश्मी नीति धर्म में जिसमें रहेगा उसे क्या कहेंगे धर्मी तो अपने असाधारण धर्म के द्वारा प्रतिपाद्य या जिसका अपने असाधारण धर्म के द्वारा प्रतिपादन समझते हैं जिसका प्रतिपादन किया जाए जिसका निरूपण किया जाए अपने असाधारण धर्म के द्वारा अनुरूपण किया जाने वाला धर्मी ये किस शब्द का हो गया का तो शुरू समझ में आया नकत्व के द्वारा किसका प्रतिपादन होता है घटत् के द्वारा जिसका प्रतिपादन होता है वो वस्तु ही उसका स्वरूप वो वस्तु ही उसका स्वरूप के द्वारा जिसका प्रतिपादन होता है जिसका प्रतिपादन होता है और इस स्थिति का अर्थ होता है कालांतरे भी विद्यमान का अन्य काल में भी विद्यमान रहना अन्य काल में भी अभी इसकी स्थिति इस काल में विद्यमान है कि नहीं है और ये टूट तो? तो जाए तो नहीं यदि टूट जाए तो स्थिति ये जो वस्तु नष्ट हो जाएगी उसकी स्थिति तो नहीं रहेगी तो कालांतर में भी विद्यमान रहना मिला कालांतर में भी विद्यमान था कालांतर में भी विद्यमान रहना क्या होती है इस लगते हैं और प्रवृत्ति कर्थ क्या है व्यापारा व्यापारा कर्ज क्या वहाँ पे कार्यको नहीं मिला हाँ व्यापारा कर् क्या होगा कार्य ठीक है तो कार्य क्या हो गया प्रवृत्ति तो संपूर्ण जगत की जगत का मतलब है जड़ जड़केतन प्रधान जगत का क्या है मतलब संपूर्ण संसार की मतलब सबकी संपूर्ण संसार की परम पुरुष के अधीन स्वरूप की स्थिति और प्रवृत्ति को लक्ष्य करके कहते हैं तो कालांतर में नारायण में स्थिति नहीं मिल जाएगा जब कालांतर में विद्यमान रहना है कालांतर में विद्यमान रहना क्या है और विद्यमान न रहना वो वो तो उसका हो हो जाएगा हो जाएगा में विद्यमान लेना क्या हो जाएगा ना हो जाएगा है ना उत्पत्ति स्थिति और ले उत्पत्ति स्थिति और तो कालांतर में विद्यमान रहना तो स्थिति है और विद्यमान न रहना क्या हो जाएगा उसका ले मतलब का आप ही इसे लगाया ना पहले वस्तु है पूर्ण क्षण में वस्तु है और आगे पूर्ण क्षण में वस्तु है और वर्तमान क्षण में भी विद्यमान है पूर्ण क्षण को लेकर लगाया हो जाएगा ना ना ये देखना सबू की स्थिति और प्रवृत्ति की स्थिति संपूर्ण जगत की स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति किसकी है संपूर्ण और वो किसकी अधीन है परमात्मा के अधीन क्या था गया यहाँ पर नहीं स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति इस वाक्य में परमात्मा की अधीन क्या था गया परमात्मा की अधीन स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति किसकी है ये समाज की है तो परमात्मा के अधीन संपूर्ण जगत सर्वस्त है तो स्वरूप स्थिति प्रवृत्ति है वो सर्वस्थ स्वरूप ही है, है ना आ, परमात्मा की संपूर्ण जगत की परम पुरुष के अधीन स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति को लक्ष्य करके कहते हैं तो या उसको समझा कहते हैं तो क्यों कहते हैं बताइए संपूर्ण जगत की परम पुरुष के अधीन स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति को क्यों स्वतंत्र आत्म भ्रम आदि स्वतंत्र आत्म भ्रम आदि को दूर करने के लिए स्वतंत्र आत्म भ्रम आदि को मतलब दूर अपनी स्वतंत्रता के भ्रम आदि को अपनी स्वतंत्रता का भ्रम और मैं देवतांतर का शेष हूँ इस भ्रम को दूर करने के लिए अपनी स्वतंत्रता का भ्रम और देवतांतर के शेष होने का भ्रम को दूर करने के लिए भ्रम को दूर करने के लिए कहते हैं है ना की जब सम्पूर्ण जगत की स्वरूप स्थिति और प्रकृति परमात्मा की अधीन है तो फिर जगत स्वतंत्र है क्या नहीं और संपूर्ण जगत की स्वरूप स्थिति और प्रकृति परमात्मा की अधीन है तो अपने स्वयं तो अपनी अपनी, अपनी अपना स्वरूप उनकी अधिक उनके अधीन है मतलब अपने, अपने, है। अपना अपने अपना आत्मा उनके अधीन है अपने मतलब अपना आत्मस्वरूप उनकी अधीन है और उसकी स्थिति भी उनके और उसकी प्रकृति भी उनके तो फिर स्वतंत्र है क्या अपने तो आप स्वतंत्र आत्मधर्म आदि को दूर करने के लिए है ना हाँ तो जब परमात्मा की अधीन है सबकी स्व स्थिति प्रवृत्ति है तो किसी अन्य देवता के नहीं है क्या नहीं किसी धनी व्यक्ति या राजा की नहीं है हाँ। क्या तो यह स्वतंत्र आप ब्रह्म अपनी स्वतंत्रता के भ्रम आदि को दूर करने की ऐसा कहते हैं अब यह भ्रम किसको होगा हो रहा है बोलो जीव। जीव। तो अचित विकार आदि है कि शरीर से संबंध रखने वाले जीव, जीव। है ना ठीक है शरीर से संबंध रखने वाले जीव कहते हैं अच्छा उस उनमें प्रथम उनमें प्रथम क्या कही जाती है परम पुरुष के अधीन स्वरूप स्थिति को कही कहते हैं प्रथम में में प्रथम लग जाएगा शरीर से संबंध रखने वाले जीव के स्वतंत्र आत्म भ्रम किसका है जीव का जीव के स्वतंत्र आत्म भ्रम आदि को परिहार करने की इच्छा से दूर करने की इच्छा से संपूर्ण जगत की परम पुरुष के अधीन स्वरूप स्थिति और प्रवृत्ति को लक्ष्य करके कहते हैं क्या कहते हैं संपूर्ण ChyOUR... संसार में जो कुछ जड़ चेतन पदार्थ है संपूर्ण संसार में जो कुछ जड़ चेतन पदार्थ है यह सभी परमात्मा से व्याप्त है ये सभी परमात्मा से व्याप्त तो, तो परमात्मा से व्याप्त है तो व्याप्त व्यापक भाव सिद्ध हो गया है ना और सब परमात्मा से व्याप्त है व्याप व्यापक भाव से हो गया और ईश कहा गया ना तो ईश्वर मतलब वो सब समर्थ भी है वो कहते हैं सब समर्थ भी है सब प्रशासन करने वाले भी, भी हैं हाँ। और त्याग किए गए उन पदार्थों से युक्त जैसे हो करके उनको भोगते रहो उनका अनुभव करते रहो तो किन पदार्थों का त्याग करने की बात आई है जो अनिवार्य है अजीब को तो रखना ही वो तो तो युक्त जैसे हो करते है ना उनका तुमकान करते रहो किसी के धन की इच्छा मत करो किसी की संपत्ति की इच्छा मत करो ऐसा उपनिषद उपदेश करती है तो सब कुछ परमात्मा ऐसी व्याप्त है सबकी सुखि और प्रवृति भगवान के अधीन है तो अपना भी अपने स्वरूप स्थिति प्रवृति भी भगवान के अधीन है तो अपना आत्म स्वरूप भी किसके अधीन है आत्मस्वरूप आत्मा जो अपना स्वरूप आत्मा है वो भी भगवान के अधीन है तो स्वतंत्र है क्या हम स्वतंत्र नहीं है अपने को स्वतंत्र समझना क्या है ये भ्रम है ये ध्यान देना और है भगवान तो के अधीन जो वस्तु दूसरे की हो उसको अपना समझना क्या है भ्रम है और चोरी भी तो ये है है क्या कि है तो भगवान का, लेकिन मान लिया भगवान की चोरी करना हो जाता है ओम पहला तो